प्रश्नोत्तरत्नि श्रीशंकराचार्य चिंतामणिरी दुर्लभम कथयामी तजुभद्रम किदी भूय विधूतमशो विशेषण दान प्रियवाक्सह वितं वितं त्याग इस संसार में चिंतामणी के समान दुर्लभ क्या है उत्तर चतुर्भद्र चार कल्याणकारी वस्तुएँ प्रश्न निर्मल मती विद्वान चतुर्भद्र किसे कहते हैं उत्तर इस विषय में कहता हूँ प्रथम है प्रियवाणी सहित दान दूसरा है गर्व से रहित ज्ञान तीसरा है क्षमा से युक्त शौर्य और चौथा है त्याग से युक्त धन किम शोच्चम काम सती विभवे किम प्रशस्तम औदार्यम कह पूज्यो विद्वद्भि स्वभावत सर्वदा विनीतों प्रश्न शोचनीय क्या है उत्तर वैभव होने पर भी कृपणता होना सोचनीय है प्रश्न प्रशंसनीय क्या है उत्तर वैभव होने पर भी उदारता होना प्रशंसनीय है प्रश्न विद्वानों से भी पूजा करने योग्य कौन है उत्तर जो स्वभाव से सर्वदा विनयशील है कह कुलनेशी गुण विभवे पी यो नम्र कस्य बजे कस्य बसे जग दे तियहित वचन प्रश्न कुल रूपी कमल के लिए सूर्य के समान कौन है उत्तर गुणों से समृद्ध होने पर भी जो नम्र है वही कुल कमल के लिए सूर्य के समान है प्रश्न यह समस्त जगत किसके वश में है उत्तर जो प्रिय और हितकर वचन बोलता है तथा धर्मपरायण है उसी के वश में यह सारा जगत है विद्वन मनोहरा का कविता बोधवनिता च कम निस्पृशति विपत्ति प्रविद्ध वचना अनुवर्ति प्रश्न विद्वानों के मन को हरने वाली कौन सी वस्तु है उत्तर सुंदर कविता और ज्ञान रूपी वनिता विद्वानों के मन को भी हरने वाली वस्तु है प्रश्न विपत्ति किसे स्पर्श नहीं करती उत्तर जो ज्ञान वृद्ध महापुरुषों के वचनानुसार आचरण करते हैं और जितेंद्री हैं उन्हें विपत्ति स्पर्श नहीं करती कस्मै स्पृहयती कमलाचितताय नेतवृत्ताय त्यजती चम सहसा द्विज गुरु सुरस्य प्रश्न लक्ष्मी किसे चाहती है उत्तर जो आलसी नहीं है और नीति पारायण है उसे ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है लक्ष्मी सह प्रश्न लक्ष्मी सहसा किसे छोड़ देती है उत्तर जो ब्राह्मण गुरु और देवताओं की निंदा करता है और आलसी है लक्ष्मी उसे शीघ्र त्याग देती है कुत्रो वासन निकटे काश्याम का परिहार परिहार्यो देशनयुतो लुब्धभूप प्रश्न कहाँ निवास करना चाहिए उत्तर सज्जनों के निकट अथवा काशी में निवास करना चाहिए प्रश्न किस देश को छोड़ देना चाहिए उत्तर जो देश चुगलखोरों और लोभी राजाओं से भरा हुआ है उसे छोड़ देना चाहिए केनाशोच्य प्रणत कलत्री कत्यपिता प्रश्न पुरुष किससे शोक रहित होता है उत्तर विनम्रशील भार्या और धैर्य रूपी धन से पुरुष शोक रहित होता है प्रश्न इस संसार में सोचनीय कौन है उत्तर धन रहने पर भी जो दान नहीं करता वह सोचनी है किम लघुताया मूलम प्राकृतपुरशेश कहशूर स्मरसर निहतो नश्न छोटेपन का कारण क्या है उत्तर विषयी पावर लोगों से याचना करना छोटापन है प्रश्न भगवान राम से भी अधिक शुर कौन है उत्तर जो कामदेव के बाणों से आहत होकर भी विचलित नहीं हो